महाभारत आदि पर्व पौष्य पर्व तृतीयोध्याय जन्मेजय को शर्मा का शाप जन्मेजय द्वारा सोमस्रवा का पुरोहित के पद पर वरण आरुणी उपमन्यु वेद और उत्तंक की गुरुभक्ति तथा उत्तंक का सर्प यज्ञ के लिए जन्मेजय को प्रोत्साहन देना श्रोतिर्वाच जन्मे जय परीक्षि स भ्रातृ कुेत्रे दीर्घ सत्रुपास्ते तस्तारय श्रुतसेना उग्रसे भीमसेन तेजु तत्सत्रुपाशिने स्वागत सारेय उग्रश्रवाजी कहते हैं परीक्षित के पुत्र जन्मेजय अपने भाइयों के साथ क्षेत्र में दीर्घकाल तक चलने वाले यज्ञ का अनुष्ठान करते थे उनके तीन भाई थे श्रुतसेन उग्रसेन और भीमसेन वे तीनों उस यज्ञ में बैठे थे इतने में ही देवताओं की कुतिया शर्मा का पुत्र सारमेय वहाँ आया सजनमेज भ्रातृ भी अभियतो रो रु मातु तो समीपम पागछत जन्मेजय के भाइयों ने उस कुत्ते को मारा तब वह रोता हुआ अपनी मां के पास गया तम माता रो वाच किम रोदसी के नासहत बार बार रोते हुए अपने उस पुत्र से माता ने पूछा बेटा क्यों रोता है किसने तुझे मारा है सा एव मुक्तो मातरम प्रत्युवाच जन्मे जयस भ्रातृ अभिहतस्मी माता के इस प्रकार पूछने पर उसने उत्तर दिया माँ मुझे जन्मेजय के भाइयों ने मारा है तब माता प्रत्युवाच अम तया तत्रापरा जेनाश्य भिहत तब माता उससे बोली बेटा अवश्य ही तूने उनका कोई प्रकट रूप में अपराध किया होगा जिसके कारण उन्होंने तुझे मारा है सताम पुनर्वाच नापराध्यामी किंचन नावे छे हविम सिंह तब उसने माता से पुनः इस प्रकार कहा मैंने कोई अपराध नहीं किया है न तो उनके हविष्य की ओर देखा और न उसे चाटा ही है तत्वा माता शर्मा पुत्र दुखारत्र मुपाग्छत ये जय स्रातृे दीर्घ सत्रस्ते यह सुनकर पुत्र के दुख से दुखी हुई उसकी माता शर्मा उस सत्र में आई जहाँ जन्मेजय अपने भाइयों के साथ दीर्घकालीन सत्र का अनुष्ठान कर रहे थे सतया क्रुदया तत्रोक्तों में पुत्रो न किंचित अराध्यति नावे क्षते हविषि किमर्थम अभिहत वहाँ क्रोध में भरी हुई शर्मा ने से कहा मेरे इस पुत्र ने तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया था न तो इसने हविष्य की ओर देखा और न उसे चाटा ही था तब तुमने इसे क्यों मारा न किंचित उतवतस्ते साच यस्मादयम अभिहत नपकारी तस्मा दृष्ट यागमिष्यती किंतु जन्मे जाए और उनके भाइयों ने उनका कुछ भी उत्तर नहीं दिया तब शर्मा ने उनसे कहा मेरा पुत्र निरपराध था तो भी तुमने इसे मारा है अतः तुम्हारे ऊपर अकस्मात ऐसा भय उपस्थित होगा जिसकी पहले से कोई संभावना न रही हो जन्मेजय एवं मुक्तो दिवभ सुन्या शर्मया वृतम संभ्रांतोषण जासी देवताओं की कुतिया शर्मा के इस प्रकार श्राप देने पर जन्मेजय को बड़ी घबराहट हुई और वे बहुत दुखी हो गए स तस्म सत्रे समाप्ते हस्तिनापुरम प्रत्येत पुरोहितम अनुरूप अन्वक्ष मन करोद्यो यत्नमको यो मे पापकृत्याम उस सत्र के समाप्त होने पर वे हस्तिनापुर आए और अपने योग्य पुरोहित की खोज करते हुए इसके लिए बड़ा यत्न करने लगे पुरोहित के ढूंढने का उद्देश्य यह था कि वह मेरी इस पाप पापकृत्या को जो बल आयु और प्राण का नाश करने वाली है शांत कर दे हैत एक दिन परीक्षित पुत्र जन्मेजय शिकार खेलने के लिए वन में गए वहां उन्होंने एक आश्रम देखा जो उन्हीं के राज्य के किसी प्रदेश में विद्यमान था तत् कच्चिरा साक्रे सुश्रवा तपस्या पुत्र आस् सोम्रवा नाम उस आश्रम में सुश्रवा नाम से प्रसिद्ध एक ऋषि रहते थे उनके पुत्र का नाम था सोमश्रवा सोमश्रवा सदा तपस्या में ही लगे रहते थे तस्य तस्तमुत्र पारीक्षित पौरोित कुमार ने महर्षि शुश्रवा के पास जाकर उनके पुत्र सोमश्रवा का पुरोहित पद के लिए वरण किया स नमस्कृत्य तम ऋसिम उवाच भगवन्न तो पुत्रो मम पुरो स्वती राजा ने पहले महर्षि को नमस्कार करके कहा भगवान आपके ये पुत्र सोम स्रवा मेरे पुरोहित हो सव मुक्त प्रत्युवाच जन्मे जयं भो जन्मे जयपुत्रो मम सर्प्या महातपस्वी स्वाध्याय सम्पन्नो मत तपोवी संभृतो मच्छुकम् पीतव्या जातः उनके ऐसा कहने पर शुत श्रवा ने जन्मेजय को इस प्रकार उत्तर दिया महाराज जन्मेजय मेरा यह पुत्र स्रु, सोम सोमश्रवा सर्पिणी के गर्भ से पैदा हुआ है यह बड़ा तपस्वी और स्वाध्यायशील है मेरे तपोबल से इसका भरण पोषण हुआ है एक समय एक सर्पणी ने मेरा विर्य पान कर लिया था अतः उसी के पेट से इसका जन्म हुआ है समर्थो यम्भतः सर्वा पाप कृत्या समय तुम अंतरेण महादेव कृत्याम यह तुम्हारी संपूर्ण प्राप कृत्याओं सापजनित उपद्रवों का निवारण करने में समर्थ है केवल भगवान शंकर की कृत्या को यह नहीं टाल सकता अस्य अश् कस्य मुकां कस्य यदेद कषिमण कचिदेत तस्म दध्याद यद्यतुसे तथो नित किंतु इसका एक गुप्त नियम है यदि कोई ब्राह्मण इसके पास आकर इससे किसी वस्तु की याचना करेगा तो यह उसे उसकी अभिष्ट वस्तु अवश्य देगा यदि तुम उदारता पूर्वक इसके इस व्यवहार को सहन कर सको अथवा इसकी इच्छा पूर्ति का उत्साह दिखा सको तो इसे ले जाओ ते नुक्तो जनमेजय प्रतिवाच भगवस्त तथा भविष्यतीत के ऐसा कहने पर जन्मे जय ने उत्तर दिया भगवान सब कुछ उनकी रुचि के अनुसार ही होगा स तम पुरोहित मुद्दापत् भ्रातृन्ुवाच मजा मृत उपाध्याय यद्रूयात तत्कार विचार यदिभवद्दि तेन मुक्ता भ्रातरस्त तथा चक्रु सतृंस्य तिथिला प्रत्यभे प्रतस्थे तम च देशम वशे स्थापया फिर वे सोम स्रवा पुरोहित को साथ लेकर लौट आए लौटे और अपने भाइयों से बोले इन्हें मैंने अपना उपाध्याय अर्थात पुरोहित बनाया है ये जो कुछ भी कहे उसे तुम्हें बिना किसी सोच विचार के पालन करना चाहिए जन्मे जय के ऐसा कहने पर उनके तीनों भाई पुरोहित की प्रत्येक आज्ञा का ठीक ठीक पालन करने लगे इधर राजा जन्मे जय अपने भाइयों को पूर्वोक्त आदेश देकर स्वयं तक्षशिला जीतने के लिए चले गए और उस प्रदेश को अपने अधिकार में कर लिया ए तस्मिन अंतरे कश्चिधम्यो नामोधस्त शिष्यास्त्रो बभो रूपमयोणेदेती गुरु की आज्ञा का किस प्रकार पालन करना चाहिए इस विषय में आगे का प्रसंग कहा जाता है इन्हीं दिनों आयोधौ नाम से प्रसिद्ध एक महर्षि थे उनके तीन शिष्य हुए उपमन्यु आरुणि पांचाल तथा वेद स एकम शिष्य मारुणि पांचाल्यम प्रेषया मास गेती एक दिन उपाध्याय ने अपने एक शिष्य पांचाल देशवासी आरुणी को खेत पर भेजा और कहा वस् जाओ क्यारियों की टूटी हुई मेड बांध दो स उपाध्यायन संदिष्ट आरुणि पांचाल्य गेदारखंडम बद्धुम नाशक स क्लिश्यमोप्युपा भव्व क्या उपाध्याय के इस प्रकार आदेश देने पर पांचाल देशवासी आरुणी वहां जाकर उस धान की क्यारी की मेड बांधने लगा परंतु बांध न सका मेड बांधने के प्रयत्न में ही परिश्रम करते करते उसे एक उपाय सूझ गया और वह मन ही मन बोल उठा अच्छा ऐसा ही करूं। स तविवे स केदार खंडे सयाने च तथा तदुकम तस्तु वह क्यारी की टूटी हुई मेड़ की जगह स्वयं ही लेट गया उसके लेट जाने पर वहां का बहता हुआ जल रुक गया तदाकदाचित उपाध्याय आयोधो धौम्य शिष्यान प्रक्षत क्व आरुणी पांचाल्योगत इति। फिर कुछ काल के पश्चात उपाध्याय आयोध धौम्य ने अपने शिष्यों से पूछा पांचाल निवासी आरुणी कहाँ चला गया तेतम् तम प्रत्युचु भगवन्वय प्रेषित तो ग्छ केदार खंडम बधाने तेवस्ता शिष्यान प्रत्युवाच तस्मा त्र सर्वे ग्छामो य गई शिष्यों ने उत्तर दिया भगवन् आप ही ने तो उसे यह कर भेजा था कि जाओ क्यारी की टूटी हुई मेण बांध दो शिष्यों के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उनसे कहा तो चलो हम सब लोग वहीं चले जहां आरुणी गया है स तत्र गाय शब्दम चकार भो आरुणे पांचाल्य क्वासी वत्सि वहाँ जाकर उपाध्याय ने उसे आने के लिए आवाज दी पांचाल निवासी आरुणी कहा हो वत्स यहां आओ स तत्वा आरुणे उध्याय वाक्य तस्मा केदार खंडास तमुपाध्याय मुपतस्ते उपाध्याय का यह वचन सुनकर आरुणी पांचाल सहसा उस क्यारी की मेड़ से उठा और उपाध्याय के समीप आकर खड़ा हो गया प्रोवाच चयनमय अस्मत् केदार खंडे निस्तरमादक अवारणीय संरोधुम समेष्टो भगवत शब्द थहसा विदार्य केदार खंडम भवन फिर उनसे विनयपूर्वक बोला भगवान मैं यह हूँ क्यारी की टूटी हुई मेड़ से निकलते हुए अनिवार्य जल को रोकने के लिए स्वयं ही यहाँ लेट गया था इस समय आपकी आवाज सुनते ही सहसा उस मेड़ को विदर्ण करके आपके पास आगे खड़ा हूँ भगवंतु भवान कमर्थम करवाण थी मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ आप आज्ञा दीजिए मैं कौन सा कार्य करू सव मुक्त उपाध्याय प्रतिवाद भवान केदार विदार्योत्थित्मा नामनाभवान भविष्य त्योपाध्याय ना अनुगृहित आरुणी के ऐसा कहने पर उपाध्याय ने उत्तर दिया तुम क्यारी के मेड़ को विदीर्ण करके उठे हो अतः इस उद्दाल उद्दलन कर्म के कारण उद्दालक नाम से ही प्रसिद्ध होगे गए ऐसा कहकर उपाध्याय ने आरुणी को अनुगृहित किया यमाचाया मद्वचनम अनुष्ठित तस्मात्ससी सर्वे ते वेदा प्रतिभास्य सर्वाण्चर्म शास्त्री साथ ही यह भी कहा कि तुमने मेरी आज्ञा का पालन किया है इसलिए तुम कल्याण के भागी होगे संपूर्ण वेद और समस्त धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे स एव मुक्त उपाध्याये जगामं। उपाध्याय देशम जगाम अथा पर शिष्य तस्ोधस् धोम उपाध्याय के इस प्रकार आशीर्वाद देने पर आरुणि कृतकृत्य हो अपने अभिष्ट देश को चला गया उन्हें आयोध धौम्य उपाध्याय का उपमन्यु नामक दूसरा शिष्य था तम तो प्रेस आमास वस्ोपम्यो गा रक्षस्वेती उसे उपाध्याने ने आदेश दिया वश्योपमन्यो तुम गौवों की रक्षा करो स उपाध्याय वचना स चाहि गारा रक्षि दिवसक्षये गुर्गे मागम्योपाध्याय श्या स्थित नमश्चक्रे उपाध्याय की आज्ञा से उपमनु गौं की रक्षा करने लगा वह दिन भर गौों की रक्षा में रहकर संध्या के समय गुरुजी के घर पर आता और उनके सामने खड़ा हो नमस्कार करता तम तो उपाध्याय पीवानम अस् दुवाच तैनम वस्तोपमोके दृढ़ी उपाध्याय ने देखा कि उपमन्यु खूब मोटा ताजा हो रहा है तब उन्होंने पूछा बेटा उपमन्यु तुम कैसे जीविका चलाते हो जिससे इतने अधिक हृष्ट पुष्ट हो रहे हो स उपाध्याय प्रत्युवाच भो भय छेण वृत्तिम कल्पया उसने उपाध्याय से कहा गुरुदेव मैं भिक्षा से जीवन निर्वाह करता हूँ तमुपाध्याय प्रत्युवाच मय निभेद्य भैक्षमोप्य नोपयोक्त स तथेतुक्ति भैक्षम चरितो न्यवेदयत यह सुनकर उपाध्याय उपमनने से बोले मुझे अर्पण किए बिना तुम्हें भिक्षा का अन्न अपने उपयोग में नहीं लाना चाहिए उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली अब वह भिक्षा लाकर उपाध्याय को अर्पण करने लगा स तस्माध्याय सर्वे भयक्षमणात सथेत पुनरक्षत गा अहनि रक्षिशा मुखे गुरुकुल ग्य गुरुरोग्रतः स्थित नमश्चक्रे उपाध्याय उपमनु से सारी भिक्षा ले लेते थे उपमन्यु तथास्तु कहकर पुनः पुरवत गओं की रक्षा करता रहा वह दिन भर गौं की रक्षा में रहता और संध्या के समय पुनः गुरु के घर पर आकर गुरु के सामने खड़ा हो नमस्कार करता था तमुपाध्याय पी गृह उस दशा में भी उपमन्यु को पूर्वत हृष्ट ही देखकर उपाध्याय ने पूछा बेटा उपमन्यु तुम्हारी सारी भिक्षा तो मैं ले लेता हूँ फिर तुम इस समय कैसी कैसे जीवन निर्वाह करते हो स सवक्त उपाध्याय प्रतिवाच भगवते निवेद्य पूर्वम अपरम चराबी तेन वृत्तिम कल्पयामिति उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने उन्हें उत्तर दिया भगवन पहले की लाई हुई भिक्षा आपको अर्पित करके अपने लिए दूसरी भिक्षा लाता हूँ और उसी से अपनी जीविका चलाता हूँ तम उपाध्याय प्रत्युवाच नैशा न्या गुरृत्तिरन्मी भैक्षोपजीवनमृतोपरापरोधम करोशी वर्तमान लुब्धोसि यह सुनकर उपाध्याय ने कहा यह न्यायुक्त एवं श्रेष्ठ वृत्ति नहीं है तुम ऐसा करके दूसरे भिक्षाजीवी लोगों की जीविका में बाधा डालते हो अतः लोभी हो तुम्हें दोबारा भिक्षा नहीं लानी चाहिए तुक्त्वा गा रक्षत्वा च स तथे नमच्चक्रे उसने तथास्तु कर गुरु की आज्ञा मान ली और पूर्व गौं की रक्षा करने लगा एक दिन गाय चराकर सायंकाल को उपाध्याय के घर आया और उनके सामने खड़े होकर उसने नमस्कार किया तमुपाध्याय तथा पीवा नीब दृष्ट पुनर्वाच वस्तुपमंडो अहम ते सर्वक्षम घृणा भी न चाण्य जरसि पीवा नसी के उपाध्याय ने उसे फिर भी मोटा ताजा ही देखकर पूछा बेटा उपमंडु मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ और अब तुम दोबारा भिक्षा नहीं मांगते फिर भी बहुत मोटे हो आजकल कैसे खाना पीना चलते हो समुवाध्याय प्रत्युवाच भो एतासा गवाम पय सा वृत्तिम कल्पयामृति तमुवाचोपाध्याय नह तय पय उपयोक्तुम भवतो मया नाभजनु इस प्रकार पूछने पर उपमन्यु ने उपाध्याय को उत्तर दिया भगवन मैं इन गौवों के दूध से जीवन निर्वाह करता हूँ यह सुनकर उपाध्याय ने उससे कहा मैंने तुम्हें दूध पीने की आज्ञा नहीं दी है अतः इन गौवों के दूध का उपयोग करना तुम्हारे लिए अनुचित है स तथे ते प्रतिज्ञा यारक्षिवा पुनरुपाध्याय गृहमेत्य गुरु रग्रता स्थित नमस्क्री उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर दूध न पीने की भी प्रतिज्ञा कर ली और पूर्व गोपालन करता रहा एक दिन गोचारण के पश्चात वह पुनः उपाध्याय के घर आया और उनके सामने खड़े होकर उसने नमस्कार किया पिवानं तमुपाध्याय पिबावृष्टोवाच वसोपमो भैक्षमशनसी न्यचरसी पयो न पिबसी पिबा पिबाणसी भृशँ केणे दानी वृत्तिम कल्पयसीतिपाध्या अब भी उसे हृष्टपुष्टि देखकर पूछा बेटा उपमन्यो तुम भिष्क्षा का अन्न नहीं खाते दोबारा भिक्षा भी नहीं मांगते और गओं का दूध भी नहीं पीते फिर भी बहुत मोटे हो इस समय कैसे निर्वाह करते हो तुक्त उपाध्याय प्रत्युवाच भो फेण पिबामी यमि में वत्सा मातृणाम स्तना पिबंत उदगिरंती इस प्रकार पूछने पर उसने उपाध्याय को उत्तर दिया भगवन ये बछड़े अपनी माताओं के स्तनों का दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं उसी को पी लेता हूँ तमुपाध्याय प्रत्युवाच एक तदनुकंपया गुणवंत वत्सा प्रभूत तरफ फेन मुद्गती तदेशा वत्सा मृत्युपरोधम करोष्यम वर्तम फेनम अपी भवान पातुम अर्तीत प्रतिश्रुत पुनरक्ष सुनकर उपाध्याय ने कहा ये बछड़े उत्तम गुणों से युक्त हैं अतः तुम पर दया करके बहुत सा फैन उगल देते होंगे इसलिए तुम फैन पी कर तो इन सभी बछड़ों की जीविका में बाधा उपस्थित करते हो अतः आज से फेन भी न पिया करो उपमन्यु ने बहुत अच्छा कहकर उसे न पीने की प्रतिज्ञा कर ली और पूर्वद गहों की रक्षा करने लगा तथा प्रतिषिद्धो भैक्षम न ना न्यरती पयो न पिबत फेनम नोपयुक्तें सकदाचि दरण्ये सुधार तेरक्र्य भक्षेत इस प्रकार मना करने पर उपमन्यु न तो भिक्षा का अन्न खाता न दोबारा भिक्षा लाता न गवों का दूध पीता और न बछड़ों के फैन की ही उपयोग मिलाता लाता था अब वह भूखा रहने लगा एक दिन वन में भूख से पीड़ित होकर उसने आँख के पत्ते चबा लिए सतैर कपत भक्षतिक्षे तीक्षण विपाकहे चक्षुप तौंधो बभूव तथा सोंधोपी चक्रम्य माड़ कूपे पपात आँख के पत्ते खारे तीखे कड़वे और रूखे होते हैं उनका परिणाम तीक्ष्ण होता है पाचन काल में वे पेट के अंदर आँख की ज्वाला सी उठा देते हैं अतः उनको खाने से उपमन्यु की आँखों की ज्योति नष्ट हो गई वह अंधा हो गया अंधा होने पर भी वह इधर उधर घूमता रहा अतः कुएं में गिर पड़ा अथ तस्गती सूर्य चास्ताचलावलबनी उपाध्याय शिष्यान अवोचत नयाचपमुस्त उचुर्व गक्षित तदनंतर जब सूर्यदेव अस्ताचल की चोटी पर पहुंच गए तब भी उपमन्यु गुरु के घर पर नहीं आया तो उपाध्याय ने शिष्यों से पूछा उपमन्यु क्यों नहीं आया वे बोले वह तो गाय चराने के लिए वन में गया था साना उपाध्या मोपमुर्वत प्रतिसम कुपे नागछति चिं तथोन्म्य मुक्ति शिष्य साधमरण्यम गसा शब्द चकार भोपमनो क्वा शिवत् कहा मैंने उपमन्यों की जीविका के सभी मार्ग बंद कर दिए हैं अतः निश्चय ही वह रूट गया है इसीलिए इतनी देर हो जाने पर भी वह नहीं आया अतः हमें चलकर उसे खोजना चाहिए ऐसा कहकर शिष्यों के साथ वन में जाकर उपाध्याय ने उसे बुलाने के लिए आवाज़ दी ओ उपमनु कहाँ हो बेटा चले आओ स उपाध्याय वचनम शुवा प्रत्युवाचोच्चर्यमस्म कूपे इति तो तम उपाध्याय प्रतिवाच कथम तस्म कूपे इति उसने उपाध्याय की बात सुनकर उच्च स्वर से उत्तर दिया गुरुजी मैं कुएं में गिर पड़ा हूँ तब उपाध्याय ने उससे पूछा वस् तुम कुएं में कैसे गिर गए स उपाध्याय प्रत्युवाच अर्कपत्रणि भक्षे ताूत स्मत कूपे पति उसने उपाध्याय को उत्तर दिया भगवन मैं आग के पत्ते खाकर अंधा हो गया हूँ इसलिए कुएं में गिर गया तम उपाध्याय प्रत्युवाच अश्विन तौदेविष तो चक्षुषमत कर्ता रावित सए मुक्त उपाध्याय नोपूरश्विनौ श्रोतुवा मुपचक्रभे देवश्नौवा तब उपाध्याय ने कहा बस दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं तुम उन्हें की स्तुति करो वे तुम्हारी आँखें ठीक कर देंगे उपाध्याय के ऐसा कहने पर उपमन्यु ने अश्विनी कुमार नामक दोनों देवताओं की ऋग्वेद के मंत्रों द्वारा स्तुति प्रारंभ की प्रपूर्वगौ पूर्वजौ चित्रमाणों संथा तब सात दिव्यो सुपर्ण विरजौ अधिपंत भुवना निवेश हे अश्विनी कुमारों आप दोनों सृष्टि से पहले विद्वान थे आप ही पूर्वज हैं आप ही चित्रभानु हैं मैं वाणी और तप के द्वारा आपकी स्तुति करता हूं, क्योंकि आप अनंत हैं दिव्य स्वरूप हैं सुंदर पंख वाले दो पक्षी की भांति सदा साथ रहने वाले हैं रजोगुण, शून्य तथा अभिमान से रहित हैं संपूर्ण विश्व में आरोग्य का विस्तार करते हैं हिरण शकुने शाम ना सत्य दसो पुनस सुनहरे पंख वाले दो सुंदर विहंगों की भांति आप दोनों बंधु बड़े सुंदर हैं पारलौकिक उन्नति के साधनों से सम्पन्न है नासत्य तथा दशर ये दोनों आपके नाम हैं आपकी नासिका बड़ी सुंदर है आप दोनों निश्चित रूप से विजय प्राप्त करने वाले हैं आप ही विवस्वान सूर्यदेव के सुपुत्र हैं अतः स्वयं ही सूर्य रूप में स्थित हो दिन तथा रात्रि रूप काले तंतुओं से संवत्सर रूप वस्त्र बुनते रहते हैं और उस वस्त्र द्वारा वेगपूर्वक देवयान और पितृयान नामक सुंदर मार्गों को प्राप्त कराते हैं ग्रस्ता बल हे नवर्तिक अमोचा ओ अमुचता वनमतमा जजाम वसत तमा परमात्मा की काल शक्ति ने जीवरूपी पक्षी को अपना ग्रास बना रखा है आप दोनों अश्विनी कुमार नामक जीवन मुक्त महापुरुषों ने ज्ञान देकर कैबल्य रूप महान सौभाग्य की प्राप्ति के लिए उस जीव को काल के बंधन से मुक्त किया है माया के सहवासी अत्यंत अज्ञानी जीव जब तक राग आदि विषयों से आक्रांत हो अपने इंद्रियों के समक्ष नत मस्तक रहते हैं तब तक वे अपने आप को शरीर से आबद्ध ही मानते हैं षठियवस्ता एक वो तम दुहंती नाना गोष्ठा विहिता एक दो तवश्वि नो दुहतो घर्मुधय दिन एवं रात ये मनोवांचित फल देने वाली तीन सौ साठ दुधारु गवे हैं वे एक सब एक ही संवत्सर रूपी बछड़े को जन्म देती हैं और उसको पुष्ट करती हैं वह बछड़ा सबका उत्पादक और संहारक है जिज्ञासु पुरुष उक्त बछड़े को निमित्त बनाकर उन गावों से विभिन्न फल देने वाली शास्त्र विहित क्रियाएं दूहते रहते हैं उन सब क्रियाओं का एक तत्वज्ञान की इच्छा ही दोहनीय फल है पूर्वोक्त गावों को आप दोनों अश्विनी कुमार ही दूहते हैं सप्त सता ए एक नाभी सप्तार अराश्रितातिरर्पिता अराह अरे मिचक्रम परिवर्तते जरम मायाश्विनौ शमन चर्षरी हे अश्विनी कुमारों इस कालचक्र की एकमात्र संवत्सर ही नाभि है जिस पर रात और दिन मिलाकर सात सौ बीस अरे टिके हुए हैं वे सब बारह मास मासरूपी प्रधियों अरों को थामने वाले पुष्पु पुठों में जुड़े हुए हैं अश्विनी कुमारों यह अविनाशी एवं मायामय कालचक्र बिना नेम के ही अनियत गति से घूमता तथा एलोक और परलोक दोनों लोकों की प्रजाओं का विनाश करता रहता है एकम चक्रम वर्तते द्वादशारम षणाभिमेकाृत धारण यस्म देवासक्ता मंचतम आविशीद अश्विनी कुमारों मेष आदि बारह राशियां जिसके बारह अरे छहो ऋतुवें जिसकी छह नाभियां हैं और संवत्सर जिसकी एक धुरी है वह एकमात्र कालचक्र सब ओर चला चल रहा है यही कर्म फल को धारण करने वाला आधार है इसी में संपूर्ण कालाभिमानी देवता स्थित है आप दोनों मुझे इस कालचक्र से मुक्त करें क्योंकि मैं यहाँ जन्म आदि के दुख से अत्यंत कष्ट पा रहा हूँ अश्विनिंदुम अमृतमृत भूम भूयऊ तिरोधत्ताम अश्विनो दास पत्नी हिता अश्विनों का मुदाचर प्रस्थित हे अश्विनी कुमारों आप दोनों में सदाचार का बाहुल्य है आप अपने से चंद्रमा अमृत तथा जल की उज्ज्वलता को भी तिरस्कृत कर देते हैं इस समय मेरु पर्वत को छोड़कर आप पृथ्वी पर सानंद विचर रहे हैं आनंद और बल की वर्षा करने के लिए ही आप दोनों भाई दिन में प्रस्थान करते हैं युवाम दशो जन यथो दशाग्रह सम्ने रथम भियती दाशा जात मृत्यो नुप्रहांती देवा मनुष्या चित्माचरती हे अश्विनी कुमारों आप दोनों ही सृष्टि के प्रारंभ काल में पूर्वादि दसों दिशाओं को प्रकट करते उनका ज्ञान कराते हैं उन दिशाओं के मस्तक अर्थात अंतरिक्ष लोक में नस से यात्रा करने वाले तथा सबको समान रूप से प्रकाश देने वाले सूर्य देव का और आकाश आदि पांच भूतों का भी आप ही ज्ञान कराते हैं उन उन दिशाओं में सूर्य का जाना देखकर ऋषि लोग भी उनका अनुसरण करते हैं तथा देवता और मनुष्य अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग या मृतलोक की भूमि का उपयोग करते हैं युवाम वर्णाविको विश्वनाचर मनुष्या चित्माचर हे अश्विनी कुमारों आप अनेक रंग की वस्तुओं के सम्मिश्रण से सब प्रकार की औषधियां तैयार करते हैं जो संपूर्ण विश्व का पोषण करती है देव प्रकाश मान औषधियाँ सदा आपका अनुसरण करती हुई आपके साथ ही विचरती है देवता और मनुष्य आदि प्राणी अपने अधिकार के अनुसार स्वर्ग और मृत्यलोक की भूमि में रह कर उन औषधियों का सेवन करते हैं थो न सत्यानो वहय स्रजम चयाम बिभ्रत पुष्कर तो ना सत्य मृते देवा तत्प्र प्रपेह नश्विनी कुमारों आप ही दोनों ना सत्य नाम से प्रसिद्ध हैं मैं आपकी तथा अपने जो कमल की माला धारण कर रखी है उसकी पूजा करता हूं आप अमर होने के साथ ही सत्य का पोषण और विस्तार करने वाले हैं आपके सहयोग के बिना देवता भी उस सनातन सत्य की प्राप्ति में समर्थ नहीं है मुखे न गर्भम लभेताम युवानो गुर प्रपदे न सुते सदो जातरम अति गर्भ तस्विन जीवसेगा युवक माता पिता संतानोत्पत्ति के लिए पहले मुख से अन्नरूप गर्भ धारण करते हैं तत्पश्चात पुरुषों में वीर रूप में और स्त्री में रजो रूप से परिणत होकर वह अन्न जड़ शरीर बन जाता है तत्पश्चात जन्म लेने वाला गर्भस्थ जीव उत्पन्न होते ही माता के स्तनों का दूध पीने लगता है हे अश्विनी कुमारों पूर्वोक्त रूप से संसार बंधन में बंधे हुए जीवों को आप तत्व ज्ञान देकर मुक्त करते हैं मेरे जीवन निर्वाह के लिए मेरी नेत्रेन्द्रियों को भी रोग से मुक्त करें स्वतुम तो तुम शक्तो निगुण भवंतो चक्षुर्वि न पति सम्रमोह दुर्गे हम अस्मी पतिस्मि कूपे युवाम शरण्य शरण प्रपद्ये अश्विनी कुमारों मैं आपके गुणों का बुखान करके आप दोनों की स्तुति नहीं कर सकता इस समय नेत्रहीन अर्थात अंधा हो गया हूँ रास्ता पहचानने में भी भूल हो जाती है इसीलिए इस दुर्गम कूप में गिरा पड़ा हूँ आप दोनों शरणागत वत्सल देवता हैं अतः मैं आपकी शरण लेता हूँ इतव तेनाष्टुतावश्मिना वाजग्म तुराहतुश्चैनम प्रीत स्वयं सूपोषा इस प्रकार उपमन्यु के स्तमन करने पर दोनों अश्विनी कुमार वहाँ आए और उससे बोले उपमन्यु हम तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न है यह तुम्हारे खाने के लिए पुआ है इसे खा लो स एवमुक्त मुक्त प्रत्युवाच नृतमु चतुर्भगवंत तो हमें तम अपूपुपय तुम सहे उनके ऐसा कहने पर उपमन्यु बोला भगवान आपने ठीक कहा है तथापि मैं गुरुजी को निवेदन किए बिना इस पूए को अपने उपयोग में नहीं ला सकता